ओ शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग पंचद चतुर्दश प्रथम अध्याय का द्वितीय बल्ली का चतुर्दश मंत्र पूरा हुआ था हाँ सा अच्छा सा खाली मंत्र हो गया था उसका भाष्य देखेंगे एत देवाक्षरम ब्रह्मक्षर परम ए तेवाक्षर ज्ञावा य यो यदीक्षसी तरम अक्षरम अर्थात ये ओंकार ये ओंकार अपर ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी है इसी अक्षरों को जान करके जान करके या ज्ञात तो अर्थ उपास्य उपासना करके यो यदिच्छसी सारे ये फल प्राप्त हो जाता है अर्थात ये फल की बासना धीरे धीरे नाश हो जाता है भाष्य में अतः अतःतवाक्षर ब्रह्म अपरम एक अक्षर पर एक अक्षर अक्षर अर्थात यो ओंकार ये ब्रह्म अपरम अर्थ्रह्म सगुण ब्रह्मेय्रह्म और परम एक परेयब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ये अक्षर ये, ये दोनों ही हे तहि प्रतीकक्षर तथा पर्रह्म अपरब्रह्म ये दोनों का ये प्रतीक है ओंकार प्रतीक है दोनों का एक तेवाक्षर ज्ञावा उत्तरार्ध में हे मंत्र में तदैवाक्षर ज्ञातवा यह अक्षरों को जान करके जान करके अर्थात ज्ञात अर्थात उपास्य तो उपास्य क्योंकि ये आरंभ हुआ था कि साधनांतर उसका विधान करने के लिए अभी साधनांतर हो गया ओंकार का उपासना एक तदैवाक्षर यही अक्षर को ज्ञात ज्यात्वा, ज्ञातवा अर्थात तो उपासना करके कैसे उपासना करेंगे कहते हैं ब्रह्म <coughs> यही अक्षर ही ब्रह्म है ब्रह्म जिसका जिस प्रकार की मानसिक शुद्धता है उसी प्रकार की ब्रह्म को सगुण ध्येय ब्रह्म मान करके उपासना करे अथवा निर्गुण ज्ञेय ब्रह्म मान करके उपासना करें यहाँ ये दोनों उपासना ही है ज्ञेय ब्रह्म का भी उपासना करता है यो यदि परम अपरम व तस्से तद्भवती जो जो पदों को प्राप्त करना चाहता है अर्थात परम अथवा अपर ब्रह्म उपासना करने से ये तदरूप को प्राप्त करेगा परम चेद ज्ञातव्यम अपरम चेद प्राप्तव्यम परम चेद ज्ञातव्यम अर्थात तो परब्रह्म ब्रह्म निर्गुण ऐसे ज्ञेय है ऐसे जान करके वो उपासना कर रहा है होने से कहते हैं कि जो परम ब्रह्म मान करके उपासना करेगा वो परम ब्रह्म का स्वरूप कैसा होगा कहते हैं वो ज्ञातव्य ज्ञेय है और वो निर्गुण है इस प्रकार के मान करके उपासना करेगा और अपरम चेद अपर ब्रह्म अर्थात ये कार्य ब्रह्म इत्यादि हिरण्य इत्यादि प्राप्तव्य हम लोक प्राप्त करेगा अथवा तद्रूप प्राप्त करेगा इस प्रकार के अपर ब्रह्म ओंकार में अपर ब्रह्म का उपासना करता है तो हमको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार की मान करके उपासना कर रहे हैं और वो पर ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म है ऐसा मान करके उपासना करता है तो हम निर्गुण ब्रह्म इसी प्रकार के अभी तो उपासना ही करता है केवल चिंतन मात्र करता है इससे वास्तविक ज्ञान नहीं हो जाएगा तो किंतु उस दिशा में ले जाएगा और अगर ये निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है पदार्थ शोधन होने के बाद अगर ये निर्गुण ब्रह्म का ध्यान अर्थात तो इसको निधिध्यासन कहा जाता है निर्गुण ब्रह्म ध्यान ही निधिध्यासन है किंतु वो कौन करेगा जिसको पदार्थ शोधन हुआ है और पदार्थ शोधन नहीं हुआ है निर्गुण ब्रह्म ध्यान कर रहा है तो केवल इस प्रकार चिंतन कर रहा है कोई गुण नहीं है तो निर्गुण का कैसे चिंतन करेंगे सगुणों का कैसे चिंतन करेंगे यह गुण है यह गुण है यह गुण है मान करके चिंतन करते हैं निर्गुण का इसी प्रकार की चिंतन होगा यह गुण नहीं है यह गुण नहीं है यह कोई गुण नहीं है इस प्रकार की चिंतन होगा उसको निधि नहीं कहा जाएगा अगर पदार्थ शोधन हुआ है तो फिर निधि ध्यासन कहा जाएगा अच्छा आगे है मंत्र एकदालंबन श्रेष्ठ मेंलंबन परम एकलंबन ज्ञावा ब्रह्म लोके महीद आलम्बनम श्रेष्ठ अर्थात ये जो ओंकार को आलंबन बनाता है उपासना के लिए चाहे प्रतीक रूपेण बनाए अथवा चाहे वाचक रूपेण बनाए इसको आलम्बन बना करके परम अथवा अपर ब्रह्म का जो उपासना करता है यही आलम्बनम श्रेष्ठम और यह आलम्बनम परम परम कहने का अर्थ यह आलम्बन ही परब्रह्म है पर है और अपरब्रह्म भी है एक तदाबनम परम परम अपरम दोनों ही यही ओंकार रूप का आलम्बन दोनों ब्रह्म ज्ञात्वा ज्ञावा अर्थात उपास्य ब्रह्मलोके महीते ब्रह्मलोक में महानता को प्राप्त करेगा अर्थात तदरूप प्राप्त करके सारूप्य प्राप्त होगा मही अत मही अतः अर्थात पूज्यते पूज्यते अर्थात लोक में भी वो पूज्य होगा ये तो ब्रह्म है इस प्रकार की पूज्य होगा भाष्य में यत तो एवं एवं अर्थात पूर्व मंत्र में जो कह दिया गया यह ओंकार पर अपर ब्रह्म का उपासना के लिए ये आलंबन है तो जो ब्रह्म उपासना का आलम्बन है वो श्रेष्ठ होगा स्वाभाविक है यत परापर अर्था उपास्ती आलम्बन उपायः अतः इसलिए का अर्थ कहते हैं एकद्ब्रह्माप्तिलबन तथा यहंकार ब्रह्म प्राप्तिलंबना श्रेष्ठ ब्रह्माप्तिलम ष्ठी किसर्थ में हुआ निर्धारणा में तो ब्रह्माप्ति आलमबन जितने ब्रह्म प्राप्त यहाँ आलमन तेज़्रेष्ठ ओंकार श्रेष्ठ श्रेष्ठ का प्रशस्तम तो च त तो मंत्र में कहा गया है एक परम तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं एकबन च परम अपरम का प्राप्ति का उपाय है और यह आलम्बन को परम और अपरम कह दिया गया परापरम ब्रह्म विषयत्वात पर ब्रह्म को विषय करता है अर्थात उसका प्राप्ति का उपाय है अपर ब्रह्म को विषय करता है अर्थात उसका प्राप्ति का उपाय है इसलिए यह ओंकार को भी परम कह दिया गया अपरम भी एक तद आलंबनम ब्रह्म लोके महीत एकददलबन ज्ञात पूर्व में कह दिया गया था ज्ञात अर्थ उपास्य उपासना करके ब्रह्म लोक यह मंत्र में है एक ज्ञा ब्रह्म लोक यह तो पूरा प्रतीक हो गया अर्थ कहते हैं पर्रह्मी अपरस् ब्रह्मभूत ब्रह्मवद उपास पर ब्रह्मणि अपरस्मश पर अथवा अपर ब्रह्मभूत जो ध्यान करने वाला ब्रह्मभूत अर्थात अगर ब्रह्म तादात्म्य ध्यान करने वाला ये कोई ज्ञान नहीं हुआ उसका तो ध्यान करने वाला ब्रह्मभूत अर्थात अपने उसके अंदर ऐसे ही चिंतन रहेगा तो मैं तो ब्रह्म हूँ परब्रह्म ब्रह्म पर जैसा उपासना करता है जैसे अन्यत्र उदाहरण दिया जाता है ब्रम्हर कीटन ये कोई उसका निश्चय नहीं है किंतु उसका मन में उसी प्रकार की बुद्धि चलेगी तो कोई उसको पकड़ करके कह देगा अब पर ब्रह्म है क्या तब कह सकता है ना ना वो तो हम उपासना करते हैं अगर उस समय में बुद्धि उतना जोर चलता है तब तो कहेगा हम है जैसे उदाहरण दिया जाता है ब्रह्मचारी जो भिक्षा के लिए गया तो संबर को उपासना शंबर का समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ हिरण्य उपासना करते करते इतना तादतम्य हो जाता है फिर उस समय व्यवहार काल में भी वही कह देता है मैं हिरण्य गर्भ तो यहाँ कहते हैं पर ब्रह्म जैसा वो उपासना करता है तो ब्रह्मभूत अर्थात तो ब्रह्मवध उपास्यो भवती इत्यर्थ ब्रह्म जैसा उपास्य होता है ये जो ध्यान करने वाला है ब्रह्म का वो भी ब्रह्मवध उपास्यो भवति इसलिए लोक में कहा जाता है मतलब हम लोग देखते भी हैं जो बहुत उच्च कूटिग है हम उनका भी उपासना करते, है, करते हैं कहते हैं भगवान का जैसे उपासना पूजा इत्यादि करना है सम्मान करना है भगवान का बड़े भक्त है उनका भी पूजा उपासना करते हैं यही सब मंत्र उसमें प्रमाण है ब्रह्मवत उपास्यो भगवती लोके लोक में अच्छा यह मंत्र पूरा हुआ अर्थात ओंकार आलंबन है ब्रह्म उपासना के लिए जिनको यह श्रवण इत्यादि से अर्थात लाभ नहीं हो रहा है उनके लिए ये साधनांतर कह दिया गया कि ओंकार का उपासना करें तो फिर भी ओंकार उपासना ये सब श्रुति में किसके लिए ये विहीत है किसके लिए ये विहित नहीं है वो सब जान करके करना है आगे टीका में साधन उपदेशो साधनहीनाय उपदेशोंनर्थक मत उच्चावचम अवगति साधनम उत्तर वक्तव्यस्व यम तदिधाय उपक्रमत इति आह साधनहीनाय तो साधनहीन अर्थात जिसके पास उपदेश ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है उसको कहा जाएगा साधनहीन ना। नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति कि लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण किम करिष्यति तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा प्रज्ञा विवेक बुद्धि जिसका नहीं है शास्त्र तस्य करोति किम शास्त्र क्या करेगा उसका जितना भी कहने से उसके अंदर में तो विवेक बुद्धि नहीं है विचार तो करके क्या हमको ग्रहण करना है क्या नहीं करना है जिसके अंदर में ये बुद्धि नहीं है शास्त्रम तस्य करोति किम शास्त्र कुछ नहीं कर पाएगा दृष्टांत तो देते हैं लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण अंकिंग करती तो ये जिसका चक्षु नहीं है दर्पण उसके लिए वृथा है इसी प्रकार की मनुष्य के लिए चक्षु हो गया विवेक युक्त बुद्धि जिसका है उसी के लिए ही शास्त्र सार्थक है जैसे दर्पण यहाँ कहते हैं साधनहीनाय उपदेश अनर्थक साधनहीन अर्थात तो विवेक बुद्धि रहित उसके लिए ये उपदेश अनर्थक विवेक बुद्धि अर्थात तो ये नहीं है तब तो फिर उपासना इत्यादि करना है तब तो असी कृत मनुष्य शाम सगुण ब्रह्मशीलनाथ कहा गया था अर्थात तो उपासना करने से फिर चित्त एकाग्र होता है तभी शास्त्र ग्रहण होता है इति मत्व ऐसा मान करके उच्चावचम अवगति साधनम उक्त उदक च इति च कहते हैं मयूरव्यंश का सूत्र से समास होता है अर्थात ऊपर नीचे इसका तात्पर्य हो गया उदक अर्थात उत्तर अवाक अर्थात दक्षिण उत्तर दक्षिण अर्थात ऊपर नीचे ये साधन अवगति साधनम अवगति साधनम चार नंबर टिप्पणी दे दिए पर ब्रह्म उपास्तिरूप कह करके पर का अवगति का साधन अर्थात परब्रह्म का प्रतीक मान करके ओंकार का उपासना करें अथवा अपर का प्रतीक मान करके ओंकार का उपासना करें ये साधनम उक्तवा कह करके यहाँ अवगति अर्थात उपासना का साधन कह करके वक्तव्य स्वरूपम यथ पृष्ठम नचिकेता ने प्रथमे पूछा था ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य उसी को फिर दोबारा वो दोहराया अन्यत्र धर्मात् अधर्मात् ये कह करके अभी वक्तव्य हो गया नचिकेता जो चाहता है वक्तव्य स्वरूपम यत जो पूछा गया था तद अभिधानाय उसका कथन करने के लिए उपक्रमते उपक्रम आरम आरंभ करते हैं उपक्रमते भगवान भाष्यकार उपक्रमते में आत्मनिपद समर्थाभ्या प्र रूप ये अगर उपपद बन करके रहेंगे क्रमधातु से आत्मनेपद आत्मने होगा भाष्य में अर्माद इत्यादि पृष्ठसात्मनो अशेष विशेषरहित आलम्बन प्रतीकोंोकारो निर्दिष्ट अन्य धर्म इत्यादि पृष्ठ से नचिकेता ने जो द्वितीय बार अपना पृष्टभ्य विषय को फिर उत्थापन किया अन्यत्र धर्म धर्म अर्थात धर्म धर्म का जो फल और धर्म के लिए जो सब साधन कारक वो सबसे भिन्न है ऐसा जो आत्म तत्व तो तो नचिकेता ने पूछा था इत्यादि ना पृष्ठ अर्थात जो पूछा गया पृष्ठ कर्मणि निष्ठा हुआ अर्थात जो प्रश्न का जो विषय है वो क्या है प्रश्न का विषय आत्म न तो प्रश्न का विषय क्या हो गया आत्मा और वो आत्मा कैसे है अशेष विशेष रहित से ये विशेषा तेभ्य रहित जो अशेष विशेष है वो सबसे ये है। असेस रहित है अशेष विशेष रहित कोई विशेष नहीं है इसलिए ब्रह्म निर्विशेष उसका इस प्रकार के निर्विशेष आत्मा का आलम्बनत्व न प्रतिकत्वेन च आलम्बनत्व तीन नंबर टिप्पणी वाचकतया ध्यानांगत्व आलंबनत्व तो यह ओंकार को वाचक बना करके भी वाचक तो ओंकार उच्चारण करने से जो विषय रहित संवेदना होता है जो निर्विषय वृत्ति होती है तो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए तब यहाँ ओंकार वाचक बना वाच्य हो गया जो संवेदन जो हमको ज्ञान होता है ओंकार श्रवण करने से उसके ऊपर ध्यान करें वाचकतया ध्यानां ध्यानं ध्यानांगत्व आलंबनत्व और ध्यानम प्रति अधिकरणत्व च प्रतीकत्व ध्यान प्रति अधिकरण अर्थात ओम ऐसे शब्द उच्चारण करें और उसी का ध्यान करें ये हो गया ध्यान के प्रति आश्रय अर्थात अधिकरण अधिकरण आश्रय अर्थात ध्यान का आश्रय अर्थात तो वही ओंकार का ही शब्द का ही ध्यान करना प्रथम हो गया वाच्य का ध्यान करें दूसरा हो गया जो वाचक ओंकार उसका ध्यान करें ये अधिकारिका योग्यता के अनुसार ये दो प्रकार के ध्यान कहते हैं जो ओंकार उच्चारण करने से जिसका विषय रहित संवेदन अर्थात निर्विषयाकार वृत्ति होती है वो उसी के ऊपर ध्यान कर सकता है और जिसको ओंकार उच्चारण से वो वृत्ति ही नहीं होते है तो उसका तो अनुभव भी नहीं है तो कैसे ध्यान करेगा इसलिए वो तो ओंकार शब्दों के ऊपर ही ध्यान करे भाष्य में आलम्बनत्व प्रतीकत्वकारों निर्दिष्टः कहा गया था अपरस्य च ब्राह्मणों मंद मध्यम प्रतिपत्न प्रति, -प्रति, -प्रति तो यह जो उपासना कहा गया कहते हैं अपरश्य च ब्राह्मणों अपर ब्रह्म के लिए मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति मंद और मध्यम प्रतिपत्ता प्रति, मध्यमा प्रति, प्रति प, ये मंद मध्यम अर्थात जो श्रवण में अधिकारी नहीं होते हैं वासना अधिक रहने से ये करना है वो करना है बुद्धि हो करके श्रवण नहीं कर पाएंगे थोड़ा जैसे श्रवण करेंगे यह शास्त्र इसका कार्य होता है कि सफाई करेगा तो यह जैसे हमारा अंतःकरण का अंदर में जाएगा जो वासना अंदर में पड़ी होगी उसको तो ये निकालेगा और निकालने से फिर वो ही बुद्धि होगी हम तो ये करेंगे वो करेंगे तो फिर श्रवण में नहीं रह पाएगा इसलिए वो मंद मध्यम हो गया उत्तम जो है वो तो इसी में फिर लगा ही रहेगा मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति तो उनके प्रति अथ इदान तलंबन से आत्मन साक्षास्वरूप निर्दिधारय ठीक है यह प्रतिपत्री प्रतिपत्रीन प्रति ये द्वितीया हो गया ना ये प्रति का योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के लक्षणे इत्थम्भूताख्यान भाग विपक्षु प्रतिपर्य नव ये लक्षण अर्थ में अर्थात मंद मध्यम ये लक्षण हो गया ये लक्षणा के साथ ये प्रति ये का योग होने से प्रति को कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के कर्म प्रवचन युक्त द्वितीया तो फिर प्रतिपत्रीन में द्वितीया हो गया अथ इदानीम इदानीम अर्थात साधन निरूपण अनंतरम अभी का निरूपण हो गया श्रवणायापि बहुवीर यौन लभ्य कह करके श्रवण तो मुख्य साधन कहा गया जो प्रथम कूटि के अधिकारी होते हैं और जो नहीं है तस्य ओंकार आलंबन से आत्मन अभी ओंकार को आलंबन बना करके आलंबन अर्थात उपाधि तो ओंकार को आलम्बन बना करके उपासना करे ये दोनों प्रकार की कह दिया गया कहने के बाद तस्य ओंकार आलंबनस्य तस्य तार आलंबनस्य से ओंकार आलंबन से तस् है तो फिर समास कैसे कहेंगे यस बहुगृह आत्मन तस् आत्मन और वो आत्मा हो गया ओंकार आलंबन उसी को ओंकार को आलंबन बना करके उपासना करने के लिए कहा गया साक्षात स्वरूप निर्दिधार अभी ओंकार को आलंबन बना करके उपासना करना है तो अभी साक्षात स्वरूप निर्धारण करेंगे अर्थात उपाधि रहित स्वरूप का निर्धारण करेंगे क्यों कहते हैं ये तो प्रथम कोटि के लिए भी विचार आरंभ होगा जो श्रवण से ही जिनको ज्ञान हो सकता है इसलिए कहते हैं स्वरूप निर्दिधार ऐसया धारयिष्टया तो अर्थात धार इसको निर्धारण करने का इच्छा से इदम् इदम उच्यते अभी उस का स्वरूप का यह निर्णय किया जा रहा है न जायते मियते व्यप्चि नयकुत न बभूव कश्चि अजो नित्य शाश्वत पुराण नन्य मने शरीर न जायते म्रियते वह जो तत्व है जो नचिकेता ने पूछा था वह तत्व न जायते जायते अर्थात इसका उत्पन्न नहीं होता है न वा अयम अयेपि अयम विप्चि न जायते न मियते वुतचि न न कतचि जायते न बभूव कसि न बभूव कचिद अर्थात अस्मा कचित् न अयम बूवव न जायते और अस्मा कस्ि न बभूव इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे तो अस्मात् अध्याय लेकर के अजो नित्य शाश्वत अयम अयम अज नित्य शाश्वत पुराण शरीरे हन्यमाने न हन्यते न जायते जायते अर्थात इसका यह जो वास्तव स्वरूप है वो जन्म नहीं होता है और न मियते इसके मृत्यु भी नहीं होती है तो छाव पदार्थों में छह विकार होता है आत्मा भाव पदार्थ है अभाव है भाव तो जो छह पदार्थ भावों में होते हैं कहा जाएगा कि ये प्रथम हो गया जन्म और अंतिम हो गया नाश तो जायते मृियत को न कह करके निषेध करके आद्य और अंत्य ये दोनों विकार निषेध कर दिया गया तो आद्य और अंत नहीं है तो मध्य भी नहीं रहेंगे ये न्याय से न जायते न ब्रियते वा विपश्चित विपश्चित अर्थात चिद जो ज्ञानी विपश्चित ज्ञानी को कहा जाता है अर्ज्ञानी स्वयं ब्रह्म रूप होता है इसलिए विपश्चित शब्द से लक्षित करके ब्रह्मों को ही कहा जाता है आत्मतत्व तो। विप्रकृष्टम चेतति इति विपश्चित ऐसे इसका विग्रह देते हैं अर्थात विप्रकृष्टम अर्थात दूर अर्थात पूरा जगत को चेतती अर्थात जो पूरा जगत को सत्तास्फूर्ति देने वाला है इस प्रकार के विग्रह हो जाएगा बी प्र आगे चित चित चित ये चुरादिगण्य धातु है उसे क्यू प्रत्यय हो जाएगा चिति संज्ञान एक धातु है भुआ दिगण्य भी हाँ उससे भी हो जाएगा आगे क्यों प्रत्यय हुआ बी प्र आगे चित्त हुआ और आगे पुरुषोदरादिनी यथोपदिष्टम जो बाकी उसमें और न्यूनता है वो सब प्रसोदरा दिन में सब भर देंगे अच्छा वो प्रिशो दरा दिन का श्लोक क्या हैवेद वर्णा गंस सिंह वर्ण विपर्य गूढ़ोत्मा वर्ण विक्रतेर वर्णनाशात प्रिषोदरम कहते हैं भवेत भवेद वर्णा गंस ते तो हस धातु से अनुस्वार का आगम होने से हंस शब्द बन जाएगा वर्ण का आगम होने से भव्य वर्णा गंस ये प्रिशोदरादिनी अथोपदिष्टम का तत्वबोधि ने टीकाने दिए हैं इस इस्लोक में और भव्य वर्णा गंस सिंहो वर्ण विपर्यात धातु है हिंस हिंस धातु से कर्तरी हस्कर से हो जाएगा हिंस तो हिंस वर्ण को विपरीत कर दीजिए सौ को पूर्व में ले लीजिए, ह को बाद में ले लीजिए क्या हो जाएगा सिंह तो ये वर्ण विपर्य तो सिंह गुढ़ोत्मा वर्ण बिक्र तो गुढ़ आगे आत्मा फिर आधगुण लग जाएगा गुढ़ आगे आत्मा रहने से आधगुण नहीं होगा नहीं तो गुढ़ोत्मा कैसे बनेगा गुढ़ के पर में आत्मा रहने से आधगुणा लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा इसलिए कहते हैं कि वर्ण का ये विकृति कर दीजिए जो पर में आ है वो आ को ऊ कर दीजिए अब आधगुणा लगेगा तो फिर गूढ़ोत्मा ऐसे मंत्र में है तो ऐसे सर्वेश भूतेशु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते इसी का तो मंत्र है और वर्णनाशात प्रिषोदरम प्रिषत उदरम प्रिषत अर्थात चित्रित उदरम जो मृग होते हैं तो उनका उदर चित्रित होता है तो प्रशोधरम अभी तकार का अभी लोप कर होकर वर्ण नाद प्रिशोधरम तकार का लोप हो गया पृष आगे उधर आदि होकर के पृषोदरम तो जो शब्द सूत्र से ऐसा सिद्ध नहीं होता है कुछ वर्ण का हेर फेर हो गया कहते हैं तो वह पृषोदरादि निगण में मान करके सिद्धि किया जाता है अच्छा विपश्चित वो भी पृषोदरादि गण में मान करके सिद्ध किया जाता है ना यम कुतस्चित अयम अयम अर्थात यह आत्मा न कुतस्चित कुत अर्थात ये किसी से ये उत्पन्न नहीं होता है तो उत्पन्न अगर नहीं होता है ये कार्य नहीं होगा ना कारण नहीं होगा ये किसी से उत्पन्न नहीं होता है कार्य नहीं होगा तो अभी आगे कहते हैं बभूब कश्चित अस्मात् अध्यय करना है अस्मात्चित न बभूव तो क्या निषेध किया गया अस्मात् कश्चित न बबूव पहले कह दिया कि यह किसी से होता नहीं अर्थात ये कार्य नहीं है आगे कहते अस्मात् कश्चित न बभूव कारण का निषेध कर दिया अर्थात ये कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है अच्छा और जो नित्य आगे कहते हैं न जायते कह दिए फिर कहते हैं अजह नित्य नित्य कह करके फिर वही विनाश का निषेध करते हैं अजह कह करके न जायते दोबारा कहते हैं शाश्वत अयम अयम शाश्वत तो ये उत्तरार्ध में पुनः ये छ भाव विकार को कहेंगे पूर्वार्ध में तो आद्य अंत भाव विकार का निषेध करके बाकी सबको उपलक्षण विधया कह दिया गया फिर भी श्रुति को संतोष नहीं हुआ तो दोबारा सब फिर कहते हैं अजह नित्यह फिर शाश्वत फिर पुराण कहते हैं शाश्वत कह करके विपरिणाम और अपक्षय ये दोनों का निषेध करते हैं अजह कह करके जन्म का निषेध किया गया नित्य कहकर के नाश का निषेध किया गया शाश्वत में विपरिणाम और अपक्षय ये दोनों का निषेध किया गया और क्या क्या दोनों रहेगे जायत अस्थि वर्धत्य विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति तो जायते का निषेध अजह से हो गया विनश्यते का निषेध नित्य से हो गया और विपरिणाम और अपक्षय का निषेध शाश्वत से हो गया और क्या बच गया अस्थिवर्धते ये कहते हैं पुराण पुराण जो है पुराण का विग्रह देते हैं पूरा अभी नव तो जो पूरा है तो वो रहेगा नहीं रहे मतलब वो है नहीं है फिर पूरा अर्थात तो अनादि काल से ये है तो यह अस्थि के द्वारा सिद्ध हुआ और पूरा अभी नव जो बढ़ता रहेगा वो पुराना समय में जैसे था अभी भी ऐसे ही नया रहेगा नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा वृद्धि का भी निषेध हो गया पुराना शब्द के द्वारा अस्थि और वर्धते ये दोनों के द्वारा हाँ निषेध हुआ अच्छा अच्छा यहाँ जो अस्ति कहा जाता है छह भाव विकार में जो अस्ति कहते हैं ये कालीन अस्ति है उसका पूर्व में क्या है अस्ति से पूर्व क्या है जायते अर्थात जन्म उत्तर काल जो अस्ति, इसी प्रकार की आत्मा में जन्म उत्तर काल अस्थि जन्म ही नहीं है इसलिए वो जन्म उत्तर काल अस्थि जो भाव पदार्थ का विकार होता है वो इसमें नहीं है अस्थि का भी निषेध किया गया अस्थि अर्थात जो त्रैकालिक अस्तित्व वो नहीं है जन्म उत्तर कालो जो अस्तित्व तो नहीं है क्योंकि तो उत्तरार्ध में फिर ये सब ये निषेध कर दिए और शरीर हन्यमाने न हन्यते शरीर का नाश होने से इसका कुछ नाश नहीं होता है हानि नहीं हो जाती है न हन्यते अच्छा भाष्य में न जायते न उत्प्य मिये वा न मियते च वस्तुनो उत्पत्तिमत अनेक अत्य अनेक्रिया आद्य जन्म विनाशल्णे विक्रिय ईहात्मन प्रथमं सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थं न जायते मिययते वेति जो मंत्र में न जायते मिये वा कहा गया इसके लिए व्याख्यान देते हैं न जायते न उत्प्य न मृयत का अर्थ कहते हैं न मृयते वृतते अर्थात तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है जायत में तो कहा जाएगा घटो जायते कुला लेना यहाँ कर्ता कौन है घटो जायते कुला लेना घट जन धातु का कर्ता कुलालो होगा घटो होगा जन धातु जन जन धातु का अर्थ क्या है प्रादुर्भाव ये अभी कुलाल का प्रादुर्भाव हो रहा है ना घट का प्रादुर्भाव हो रहा है घट का हो रहा है इसलिए जनधातु का जनधातु का करता घट ही होगा क्योंकि जन्यते कहते हैं कर्तरी हुआ तो इसलिए जन धातु का करता तो घट ही होगा कुलाल कहते हैं कुला लेना कहा इसलिए तृतीया कह दिया तो तृतीया करता नहीं होगा न जायते इसी प्रकार की ये आत्मा का कोई इसी प्रकार की प्रादुर्भाव हो जाता है वो नहीं वो तो नित्य पदार्थ है न मृतें मृत्युम न लभते इसके इसको कह करके उत्पत्ति कहते हैं उसका अर्थ तात्पर्य कहते हैं उत्पत्ति मतो वस्तुनो अनित्य जिसकी उत्पत्ति होगी वो अनित्य हो जाएगा जाएगा से अनेक विक्रियास तासम अनेक विक्रिया जो उत्पत्ति वाला वस्तु होगा उसमें अनेक विक्रिया रहेंगे कितने विक्रिया छह विक्रिया रहेंगे तासम आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये सब समानाधिकरण है आद्यन्ते ये कहाँ का रूप हुआ आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये ये विक्रिय यह आत्मनि अच्छा प्रति सिद्धियेते उसको देख करके बोले आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षण बिक्रिय प्रति सिद्धियेते ये प्रतिषेध किया जा रहे हैं कर्मणि प्रयोग हुआ कर्तरी हुआ कर्मणि हो गया तो इसलिए आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षण विक्रिय ये सब क्या विभक्ति हो जाएंगे प्रथमा क्योंकि कर्मणि प्रयोग हो गया तो कर्म उक्त हो गया तो सूत्र क्या है प्रथमा करने के लिए उक्ते कर्मणि हो जाएगा अच्छा तो प्रथमा किस सूत्र से हो जाएगा ठीक है ये दोनों विक्रिया जन्म विनाश लक्षणे विक्रिय जन्म और विनाश ये दोनों जो विक्रिया है यह आत्मनी प्रतिषिधेते प्रथम मंत्र आरंभ करते हैं ये दोनों को प्रतिषेध करने के लिए इसके द्वारा सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम ये सारे विक्रिया के प्रतिषेध हो जाते हैं यही दोनों शब्द के द्वारा न जायते वा विपश्चित का अर्थ मेधावी मेधावी अर्थात ज्ञानी ज्ञानी अपने को जानता है अहम अस्मी परम ब्रह्म अर्थात यहाँ विपश्चित कहने का अर्थ लक्षित किया जाता है चैतन्य का इसको स्पष्ट करते हैं अपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वाद ज्ञानी जो मेधावी है और अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव तो अविपरिलुप्तम चैतन्य स्वभाव युप्त तो चैतन्य में क्या सम होगा कर्मोधर है अविपरिलुप्तम चैतन्यम स्वभाव यश्य आगे तब तो उभरी हो जाएगा किंच नयमात्मा अयमा आत्मा, अयम आत्मा कुतचित कारणांतरात बभूव यह आत्मा किसी कारण से नहीं हुआ है इसलिए इसका अर्थ है कि कार्य नहीं होगा और सूस्मा च आत्मनो न बभूव कश्चि अर्थातर भूत सष्मा चस्मात् अर्थ आत्मन है इसी आत्मा से कश्चिद अर्थान्तरभूत न बभूव इस आत्मा से कोई पदार्थ की उत्पत्ति भी कभी नहीं हुई है इसके द्वारा किसका निषेध किया गया आत्मा में कारणत्व तो, आत्मा में कार्यत्व तो भी नहीं है कारणत्व तो भी नहीं है अतो अयम आत्मा अजो इसलिए उत्पत्ति नहीं हुई तो अज नित्यः शाश्वतो अपक्षयो अपक्षय विवर्जित शाश्वत है तो अपक्षय नहीं है दो नंबर टिप्पणी अच्छा यह आद्यंत यदवा आद्यन्तेधसर्वनिषेधार्थ भाषय दौ इतरव कंठोक्तिया प्रतिषिध्यते आशयन आह न जायते न मियते आदि और विकारका निषेध करके सर्वनिषेध करना उनको अभिप्राय है इसको कहने के लिए फिर शाश्वत और पुराण ऐसे दो और कह दिया अर्थात प्रथम पूर्वार्ध में दो के द्वारा कहा गया उत्तरार्ध में उसको और निश्चय करने के लिए शाश्वत और पुराण ये दोनों अधिक कहा अजो नित्य तो न जायते मृत तो का हो गया तो शाश्वत और पुराण कह करके ये और कह दिया गया भाषाई तुम दो उ, दो दो इतरऊ कंठोक्तिया प्रतिषिध्य दो इतरो अर्थात शब्द हो गया शाश्वत अपक्षीयते विपरिणमते आगे दिया अपक्षीयते अच्छा हाँ ठीक है अपक्षीयते विपरिणमते ये दोनों इति विपरिणम्य इत्यादि तो शाश्वत पदे न, न आगे दे दिया तीन नंबर टिप्पणी में अच्छा तीन नंबर टिप्पणी आगे है हाँ देख लीजिए टीका में टिप्पणी में अपक्षीयते इति बिपरिणम्य अपक्षय जिसका विपरिणाम नहीं होगा उसका अपक्षय भी नहीं होगा विपरिणाम होते होते आगे अपक्षय होगा तथा चाश्वत पदेन विपरिणाम अपक्षय प्रतिषिद्ध प्रतिसिद्धो हो जो मंत्र में शाश्वत है उसके द्वारा विपरिणाम अपक्षय ये दोनों का निषेध किया गया और जो नित्य कहने से जन्म मृत्यु का निषेध कर दिया और शाश्वत से विपरिणाम अपक्षय आगे पुराणों से अस्थिर वर्धन ये दोनों का निषेध होगा भाष्य में यो ही अशाश्वत शो अपीयते जो अशाश्वत होगा वो उसका अपक्षय होगा शाश्वत भव इति शाश्वत तो शाश्वत अर्थात तो जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत तो जो अशाश्वत हो जाएगा वो अपक्षियत है इसलिए नाम भी अगर शाश्वत जी ऐसा हो गया तो किंतु अंदर में बोध रखना पड़ेगा हम तो अशाश्वत है ये तो नाम ये शरीर को लेकर के कह दिया गया यो स्व अपक्षीय तो वहाँ तो सन्यासियों का जो नाम होता है ना कर्मधारय होता है तो वहाँ शाश्वत शाश्वत का अर्थ नित्य होने वाला है और आनंद वहां तो सन्यासियों का नाम कहीं कहीं आ जाता है तो तो कर्मधारय होता है जो अशाश्वत होगा वो तो अपीयते अच्छा अच्छा हम विपरीत कह गया यहाँ जो अशाश्वत होगा वो अपक्षय होगा वो तो शरीर का धर्म है हम तो किंतु वास्तव शाश्वत ही हैं नाम भी अगर हुआ तो हम तो शाश्वत है नित्य पदार्थ है ऐसे अयम तो शाश्वत अतएव पुराण पुरा अभी नव एव अयम अयम आत्मा तो शाश्वत शाश्वत अर्थात ये सदा रहने वाला है अपक्षय नहीं है विपरिणाम नहीं है और पुराण पुराण कार्थ पूरा नव यो अभिवर्धते स इध नवो यथा आत्मा अभिवर्धते स अपचयद्द्वार नवो यथा कुंभादीस् आत्मा विपरीतस्तुआ वृद्धि विवर्जितर्थ यो ही अवयवय उपचयार्थ वृद्धि हम शायद कुछ सलो कर रहे यो ही अवयव उपचय द्वारा ना अर्थात वृद्धि के द्वारा अभिवर्त बर... अभिनिर्वर्त्यते अच्छा अभिनिर्वर्त्यते निर्वर्त्यते अर्थात संपाद्यते जो किया जाता है अवयव का वृद्धि के द्वारा जिसकी संपादन होता है जिसका स इदानिम नव अवयव का वृद्धि किए दो कपाल था दो कपालों को जोड़ करके अवज्ञा में बड़ा हो गया इस प्रकार की नहीं तो मिट्टी था मिट्टी को अभी पिंड बनाए कहते हैं ये अवयव बढ़ गया स इदानी नव ये पिंड पहले नहीं था ये घट पहले नहीं था अभी अवयव का अभी संयोग करके हम नया बना दिए उसको नव कहा जाता है यथा कुंभाधि घट तद विपरीत आत्मा पुराण उसके विपरीत अर्थात जिसमें अवयव वृद्धि नहीं होती है तो वो नवो नहीं होगा कहते हैं इसलिए पुराना वृद्धि विवर्जित तो इतर्थ यत तो एवं अतो न हन्यते निंस्यते क्योंकि इस प्रकार के इस प्रकार के अर्था तो षड भाव विकार रहित क्योंकि भाव विकार रहित हो गया इसलिए न हन्यते अंतिम भाव विकार भी नहीं रहेगा न हन्यते अर्थात तो न हिंस्यते हन्य मान शस्त्रादि शरीर शस्त्र आदि के द्वारा हनन हो जाने पर भी यह आत्मतत्व तो न हन्यते इसका हनन नहीं हो पाएगा कोई मार नहीं सकता इस अपि आकाशवद एव तत्स्थ तत्पद से पूर्व में क्या शब्द है शरीरे अर्थात तत्स्थ अर्थात अपि ये न हन्यते आकाशवद एव आकाश जैसा है ये इसका हनन नहीं होगा यही हमारा वास्तवस्वरूप जान कर के टीका में कहते हैं यदि आत्मनो अन्य ब्रह्म स्यात तत्र जन्मादि प्राप्ति अभाव अप्राप्त निषेध सियात आत्मा से भिन्न अगर ब्रह्म होगा तब तत्र जन्मादि प्राप्ति अभाव वो ब्रह्म में जन्मादि की प्राप्ति ही नहीं है तो प्राप्ति नहीं है तो आप यहाँ न जायते मृत्यतें कह करके निषेध करते हैं तो अप्राप्त निषेध होगा क्योंकि यह जो पूछा था नचिकेता ऐसा कोई तत्व है क्या तो जो कि सर्वदा रहता है वो तत्व ब्रह्मतत्व तो है अर्थात तो नचिकेता का जिज्ञासा विषय ब्रह्म तत्व तो था वहाँ कोई ये जन्म मृत्यु इसका प्राप्ति ही नहीं है और अभी उस तत्व को बताने के लिए ये सब का निषेध कर रहे हैं पूछा था ब्रह्म के बारे में जिसमें वो प्राप्ति ही नहीं है और इसका निषेध कर रहे हैं इसको कहा जाएगा अप्राप्त प्रतिषेध ये दोष आएगा तो फिर ये जन्म मृत्यु इत्यादि कहाँ प्राप्त है कहते हैं कि ये आत्मा में प्राप्त है भ्रांति से प्राप्त है किन्तु जहां दिखता है लगता है लोगों को कहते हैं आत्मा में लगता है पूछा था ब्रह्म का बारे में और आप भी निषेध कर रहे हैं वो चीज जो कि आत्मा में दिखता है अगर ये दोनों एक ही नहीं होगा तो प्रष्टव्य कुछ अलग हो गया और उत्तर देता है कुछ अलग तो ये दोनों में अर्थात ये वक्ता का ये भ्रह्म माना जाएगा दोष माना जाएगा तो यह सिद्ध करता है कि आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा टीकाकार करें यदि आत्मा अन्य ब्रह्म सत्र जन्मादि जन्मादिप्राप्ति अभाव अप्राप्त निषेधः सैत अतो जन्मादि प्रतिषेधन ब्रह्म उपदिशन जन्मादि का प्रतिषेध करके ब्रह्म का उपदेश करते हैं इति गम्यते ब्रह्म का उपदेश अर्थात आत्मा का ही उपदेश होता है क्योंकि जो सब चीज का निषेध किया जाता है वो भ्रांति से आत्मा में ही प्राप्त होता है तो आत्मा का ही ये उपदेश किया जाता है पाँच नंबर टिप्पणी ब्रह्म उपदेसनि अन्यत्र ब्रह्मण एव जिज्ञासी तवादी भाव इनके धर्म अधर्म ये सबसे जो अतीत है भूत भवत भविष्यति ये सबसे जो अतीत है जो कालातीत है वो तो ब्रह्म का ही सब लक्षण है तो न सीखेता ब्रह्म के बारे में ही पूछा था एवं जिज्ञासित्वादी भाव आत्मस्वरूपम इति अन्यत्र इत्यादिना आत्मस्वरूपमेंव उपदशती अन्य इति उक्तम उत्तम उत्तरम उत्तर इति भाव तो जो ब्रह्म है वही आत्मा है वही अन्यत्र इत्यादिना जो पूछा गया था उसका यह उत्तर दिया जा रहा है टीकाकार उसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं अंतिम पंक्ति देखिए टीका में मरण निमित्ता च नास्तिक आत्मनो आत्मनोमरणाभावे अस्तित्व विषय प्रश्न से अभी एक तचन इति अभी ये सब विकार का निषेध किए ब्रह्म में जो ब्रह्म के बारे में नचिकेता अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र धर्मात् अधर्मात भूत भवत भविष्यत सबसे अतीत ब्रह्म के बारे में पूछा था तो इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि विकार का निषेध करके आत्मा का ही निर्देश किया जा रहा है ब्रह्म को पूछा गया था अर्थात आत्मा ब्रह्म एक ही है ये सिद्ध हुआ आगे कहते हैं मरण निमित्ता च नास्तित्व शंका ये समानाधिकरण है समास कैसे कहेंगे निमित्तम यशंका यह तो मरण के चलते नास्तित्व शंका होता है और अभी उस आत्मा का मरण नहीं रहा निषेध कर दिया गया न जाते न वा तो मरण निमित्त नास्तित्व शंका होती थी अभी मरण का निषेध किया गया फिर नास्तित्व शंका रहेगी नहीं रहेगा नास्तित्व शंका नहीं रहेगी तो फिर क्या निश्चय हो जाएगा अस्तित्व निश्चय होगा इसको कहते हैं अस्तित्व विषय प्रश्न से नचिकेता ने प्रथम प्रश्न किया था यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य अस्थि एक है ना यम अस्थि च एक प्रथम मंत्र में नचिकेता अस्तित्व के बारे में प्रश्न किया था तो अभी मरण के चलते जो नास्तित्व की शंका होती है वो नास्तित्व की शंका का निराकरण कर दिया गया तो अस्तित्व ये स्वाभाविक रूप से सिद्ध हुआ अर्थ से तो कहते हैं कि अस्तित्व विषय प्रश्न जो ये प्रेते विचिकित्सा पूछा था उसका एक वचनम ये उत्तर दिया जा रहा है तो अन्यत्र अन्यत्रर्मात् अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अध इसका भी यही उत्तर हुआ उसके द्वारा सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही आत्मा है और जो प्रथम पूछा था ये यम प्रेत भी उसका भी यही उत्तर हो गया अर्थात ये अष्टादश मंत्र वो दोनों प्रश्नों का उत्तर हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि नचिकेता का जो एक बार प्रश्न था ये एम प्रेत्य दूसरा बार प्रश्न हुआ <चिकिछा>, अन्यत्र धर्मात् अधर्मात् ये दोनों प्रश्न एक ही विषय का है इससे सिद्ध होता है वचनम वचनमर्थात उत्तरम अच्छा सात नंबर टिप्पणी देखिए वचन वचनमर्थात अस्तित्वपक्ष सिद्धांतत्व होगा सिद्धांतत्व सूची उत्तरम एक अस्तित्व अस्तित्वपक्ष जो पूर्व में प्रश्न हुआ था ये यं प्रेते भी तो उसी प्रश्न का भी सिद्धांत मत में जो मतलब सिद्ध, जो सिद्धांत है सिद्धांत तो सूची सूची अर्थात सूचाने वाला ए उत्तरम यही उत्तर हो गया अष्टादश मंत्र वो प्रथम प्रश्न का भी उत्तर प्रथम अर्थात तृतीय बारह के रूप में जो प्रश्न किया था आज यहाँ तक मित्रह सं वरुण शो भवतः शो बृहस्पति